नमस्कार आप आप सुंदर 90.4 एफएम सभी का बहुत बहुत स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में और आशा करता हूँ आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आइए आज हमारे साथ विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम को सजाने के लिए विशेष कोटा से कुछ मेहमान आए हैं उनसे रूबरू होंगे बातचीत करेंगे तो सबसे पहले जगदीश जी हमारे साथ हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम बहुत बहुत धन्यवाद नाइन्टी पॉइंट का जी जी और आज़ादी के पिचत्तरवें अमृत महोत्सव पर जिस तरह देश की इस पचहत्तरवें काल पर जो देश ने तरक्की और ऊँचाई प्राप्त की इसके लिए पूरे देशवासियों को और जिन्होंने आज़ादी के प्राप्त करने के लिए जिसने बहुत सारे अपने आहुतियाँ दी और स्तर पर कार्य कर कर देश को आज़ाद किया उनको सबको बधाई मैं कोटा से बिलोंग करता हूँ और कोटा से भारतीय जनता पार्टी का शहर जिला महामंत्री कोटा चम्बल नदी पर बसी हुई है जो मां चमनौती के नाम से प्रख्यात है आज कोटा कोचिंग स्तर पर कोचिंग नगरी के रूप में पूरा देश नहीं विश्व में ख्याति प्राप्त है आज कोटा में डेढ़ लाख बच्चे पढ़ते हैं और जो डेढ़ लाख बच्चे हैं उनकी व्यवस्था और जो उनके रहने सहने और पढ़ने का जो स्तर है आज विश्व में नंबर वन के नाम पर आता है यदि कहीं भी जाना हो और कहीं भी यदि कोई आई आर एस या कोई मेडिकल का बच्चा हो आईआईटी का बच्चा हो यदि उसके बच्चे आई, आई, आई और आई के बच्चे बोलते हैं तो कोटा कोचिंग के नाम से कोटा को विश्वविख्यात के रूप में पहचान देने का काम करते हैं जी जी कोटा से जो निकला हुआ बच्चा जो आज की तारीख में बड़े बड़े डॉक्टर हैं बड़े बड़े आई टी विश्व में अनेक बड़े बड़े पैकेजों पर काम कर रहे हैं कोटा की धरती इन बच्चों को अपनों को एक नाम दे रही है और कोटा में जिस तरह से हॉस्टल की सुविधा है और जिस तरह कोचिंग की सुविधा है वहाँ से जो आता है बच्चा उसको परिवार के रूप में सजोए रखने का काम कोटावासी करते हैं कोटावासी में अनेकों धर्म के प्रचार प्रसार के प्रमुख केंद्र हैं हमारे ब्रह्म कुमारी जी का भी केंद्र है वहाँ पे कोटा में एक हनुमान जी मंदिर का जो विश्वविख्यात है वहाँ पर मान्यता है खड़े गणेश जी हैं उसकी मान्यता है और ऐसे बहुत से धर्म के कारण हैं जो कोटा की धरती को एक नाम और एक धर्म में नगरी करने का काम करते हैं अभी कुछ दो दिन पहले ही अनंत चतुर्दशी का जुलूस निकला जो सुबह 12 बजे स्टार्ट हुआ जो सुबह 5 बजे तक चला इतना भव्यता जुलूस मेरे ख्याल से या तो बम्बई के बाद यदि निकलता है तो कोटा शहर में निकलता है क्या वारे? कोटा शहर पूरे राजस्थान में नहीं पूरे देश में अब औद्योगिक नगरी और काशी बुंदी के नाम से कोटा बुंदी और ये अपने कोचिंग के सिटी के नाम से अब विख्यात हो चुकी है बिल्कुल और कोटा अपितु अब बच्चों की नगरी के नाम पे भी अपना विश्वविख्यात है धीरे धीरे कोटा और डेढ़ लाख की बजाय दो ढाई लाख बच्चों के साथ कोटा की नगरी बसने का काम करेगी और कोटा शहर धर्म मय के पर अन्य को कार्यक्रम जैसे ब्रह्म कुमारी जी का कुमाड़ी केंद्र में अनेकों कार्यक्रम जिससे हमें सीखने को मिलता है कि कैसे हमारी आत्मा एक है पर शरीर अलग है शरीर नश्वर है और आत्मा अजर अमर है ऐसे अनेकों सीख से जो आज हमें सीखने को मिला धर्म की राह पकड़ने को मार्गदर्शक हुआ ये अनेकों धर्म प्रभावना के कारण ही हम लोग इससे सीखने का काम करते हैं और ये सभी राजनीतिक दलों को भी इस तरह का सीख करके और अनेक धर्म प्रभावना के जो कारण हैं जैसे ब्रह्म कुमारी जी है अनेकों धर्म के प्रभावना से जो हमारे दीदियाँ बहनें सिखाती हैं वो हमारे देश के कल्याण के लिए राष्ट्र के निर्माण में सहयोगी साबित होती है और आदमी के कल्याण के लिए भी सहयोगी साबित होती है और आदमी उसी कल्याण से अपनी बढ़ोतरी और उत्तरो और अपनी ऊँचाइयों को प्राप्त करता है यही बात करके अपनी बात को समाप्त करता हूँ जय हिंद जय जै भारत जगदीश जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया कोटा के बारे में बताने के लिए और कोटा एक बहुत ही अच्छा एजुकेशनल हब है ये आपने बताया जहाँ पर डेढ़ लाख से ऊपर बच्चे पढ़ते हैं और साथ ही साथ वहाँ पर धर्म और अध्यात्म का बहुत ही सुंदर संगम है जिसमें आप ब्रह्मा कुमारी का भी जिक्र किया जहाँ पर लोगों को आत्मा के बारे में बताया जाता है तो निश्चित तौर पर ये बहुत ही अच्छा एक अनुभव आपने शेयर किया हमारे साथ में आपको बहुत बहुत साधुवाद बहुत बहुत शुभकामनाएं der hai and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 तुझ तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए ठंडे, जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए ठंडे, भगवान के पे सब छोड़ दे बंदे खुद ही तेरी मुश्किल को वो आसान करेगा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 नहीं छाना ही बहुत है कहने की जरूरत नहीं आना ही बहुत है इस दर पे तेरा से झुकाना ही बहुत है जो कुछ है तेरे दिल में वो सब उसको हबर है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 भगवान के घर तेर है अंधेर नहीं है आना है तो आ आन माँगे भी मिलती है यहाँ के मुरादे बिन भी मिलती है यहाँ की मुरादे दिल साजा वो, वो यहाँ आके सदा दे मिलता है जहाँ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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में और अभी हमारे साथ कीर्तिकांत गोयल सर उपस्थित हैं जिनसे हम लोग बातें करेंगे और आप भी कोटा से हैं लंबे समय से कोटा में रह रहे हैं तो कीर्तिकांत भाई बहुत बहुत स्वागत है जी जी जी मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए अपने काम के बारे में बताइए राजस्थान के कोटा शहर से बिलोंग करता हूँ करीब राजस्थान में नहीं अपितु पूरे भारत के अंदर कोटा सर ऐसा शहर है वरदान है 24 घंटे पानी उपलब्ध है ऐसा राजस्थान में तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसा शहर है भारत में भी बहुत कम शहर होंगे जिस जो तीन सौ दिन पानी के चौबीस घंटे उपलब्ध रहती है <laughs> दूसरी राजस्थान में आज कोटा को यूपी में काशी के बाद छोटी काशी के नाम से अगर जाना जाता है आज के तारीख में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शिक्षा के रूप में काशी की जो उनको नाम दिया कोटा शहर में वो एक अभूतपूर्व वरदान है कोटा शहर के लिए जो पूरे भारत के लिए जो आज छोटी काशी के नाम से पूरा कोटा शहर एजुकेशन के क्षेत्र में जाना जाता है ऐसे शहर में रहते में बहुत गौरवान्वित महसूस होता है कोटा शहर का आज राजस्थान भारत पूरे वर्ल्ड में कोटा से निकले एजुकेशन और अधिकारी आई आईपीएस आई पूरे पूरे वर्ल्ड में अपना परचम पढ़ रहे हैं ऐसी शहर से हम बिलोंग करते हैं और ऐसे शहर से बिलोंग करते हुए हमें बहुत गौरवान्व में से जब लोग कहते हैं कि हम कोटा शहर से पढ़ के निकले और आज नासा में भी क, uh, 65, फाइव uh, सिक्सटी करीब भारत के लोग हैं ऐसे देश ऐसे शहर से हम बिलोंग करते हैं आज इसमें पहचान देने में हमारे लोकसभा इस्पीकर श्री ओम बिरला जी का भी एक पूर्व योगदान रहा है जिन्होंने एजुकेशन के क्षेत्र में अध्यात्म के क्षेत्र में और मानवता के क्षेत्र में बहुत बड़ा एक अपना आ, काम करा उन्होंने आज कोटा शहर में राजस्थान में सबसे बड़ा शहर कोटा शहर ऐसा है जहाँ पर ब्लड की खून की सबसे ज़्यादा एजी में, एजी में में ईजी आवश्यकता ऐसा सर कोटा राजस्थान सबसे जयपुर में भी अगर किसी को ब्लड चाहिए तो बहुत बहुत बहुत मुश्किल से, मेहनत के बाद मिलता है। बल्कि ओम बिरला जी सांसद साहब ने ऐसी व्यवस्था करी कोटा शहर में कि आप कहीं से ही मरीज है तो उसको तुरंत ब्लड की अगर कोई व्यवस्था रहता है तो हमारा कोटा शहर वहाँ की जनता वहाँ के बीजेपी कार्यकर्ता ऐसे हमारा शहर है कोटा शहर आज हम कोटा शहर से आपके ओम शांति वाले प्रोग्राम में आए हैं आपका ओम शांति का जो प्रोग्राम है मैं जब सुभाष नगर में आरती दीदी ने सबसे पहले वहाँ पे जो एक कैंपस खोला उसमें सबसे पहले गया था उनको परिचय करा जब से मैं करीब से करीब सात आठ साल से इस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ तो यहाँ से जो सीखने को मिलता है इसका जो मूल मंत्र हैं आत्मा शक्ति आप, आप की शक्ति को पहचानो जी आप आत्मा की शक्ति को शरीर तो नष्ट हो रहे हैं चलता रहता है बदल बदल कपड़े बदलते हुए शरीर <laughs> बदलता है ऐसा सीखने को मिलता है हम यहाँ पे आ हैं बहुत अच्छा लग रहा है सीखने को मिल रहा है और एक आत्मा की शुद्धि पे जो बल दिया जाता है ओम शांति में आत्मा एक ऐसी शक्ति है जिसको आप जितना जागृत करोगे उतनी जागृत और अपने आपको पहचानो आपका पहचानो और आप आगे बढ़ो अच्छा काम करो ऐसे हमें यहाँ पर बताया जा रहा है इसी के लिए आपने हमारा यहाँ पे आए आपने हमारा मान सम्मान के लिए आपको ओम शांति और सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया जय ओम चलते जी कीर्ति जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपने भावनाएं विचार हमारे साथ साझा करने के लिए कोटा शहर की अपनी जो महिमा है उसने आपने बहुत ही अच्छी बात बताया जहां पर एजुकेशन के साथ साथ ब्लड भी वहां पर जो है डोनेशन का काम होता है ब्लड बैंक्स भी अच्छा काम कर रहे हैं ये भी आपने बताया और इसके साथ में ओम शांति में जो शिक्षाएं दी जाती हैं उसे आप पिछले आठ सालों से सुन रहे हैं और अच्छा लगता है आपको और जुड़कर भी खुशी हुई आपको तो चलिए मित्रों आज हमने देखा कि कोटा एक एजुकेशन शहर है जहाँ पर शिक्षा के साथ साथ अध्यात्म का एक संगम है और मैं चाहूँगा कि आप भी जब कोटा जाए तो ज़रूर वहाँ देखें कि क्या क्या चीज़ें हैं और वहाँ से कुछ सीखें और अपने शहर में उसे इम्प्लीमेंट करें इन्हीं शुभ के साथ फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में तब तक आप बनी रहिए हमारे साथ नमस्ते हमा गणिसा जय हिंद जय जै भारत ओम शांति सुनते रहो नमस्करो